कृष्णा कृष्णा। नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव आप तक पहुंचाते हैं आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ नासिक से किशोर अहिरे जी है जिनसे हम लोग बात करेंगे और वो एक अच्छे बिजनेस भी हैं पहले वो एक शिक्षक रहे हैं शिक्षक के साथ साथ अभी बिजनेस कर रहे हैं फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी प्रगति की है अपने बिजनेस में और लोगों को काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं पूरे भारतवर्ष में घूमना होता है ट्रेनिंग देना होता है उनके साथ हम लोग बातें करेंगे और ख़ास उनका अनुभव ओब्रमा कुमारी से जुड़ने के बाद जो अध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने यहाँ पर समझा सीखा उसका भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है जो हम लोग आज के इस शो में सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से किशोर अहिरे जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम शांति दोस्तों मेरा नाम केशोर आयरे मेरा गांव का नाम है आरई तालुका सटाना जिला नासिक महाराष्ट्र देखा जाए बैकग्राउंड तो मैं किसान फैमिली से हूँ वही किसान फैमिली से मैंने बचपन से जो भी पढ़ाई किया मेहनत से पढ़ाई किया फैमिली मेहनत करती थी और पढ़ाई करते करते एक एजुकेशन कॉलेज लिया तो मैं डिप्लोमा इन एजुकेशन किया फिर मैं प्राइमरी टीचर बना मैं बारह साल गवर्नमेंट का नौकरी करते करते एक ऐसे सिचुएशन पे मोड़ लिया कि जहाँ पे मेरे को एक बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया जो मेरे एक खास दोस्त है जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया गुजरात से मैंने बिजनेस को पहले समझा सोचा देखा कि बिज़नेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्यों करना चाहिए इससे क्या फ़ायदे हो सकते क्या नुकसान हो सकते ये सब टैली किया उसके बाद मुझे लगा कि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स समझ के क्यों ना किया जाए देखा जाए तो मैंने नौकरी करते करते बिज़नेस को सोचा समझा और इसमें जो प्रोडक्ट्स थे जो गर्भगुती यूज़ के थे यूजेबल थे तो पहले मैंने यूज़ किया फिर लोगों को यूज़ करने को दिया तो उसमें से कुछ लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस आया तो समय विचार लोगों के साथ मैंने प्रोडक्ट शेयर करना चालू किया बाद में मैंने बिज़नेस भी शेयर करना चालू किया तो बिजनेस के माध्यम से शुरू में तो दिक्कतें आई जो हर एक क्षेत्र में आती है वैसे मुझे भी दिक्कतें आई लेकिन कहते हैं ना दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स है उसे दस गुना सोल्यूशंस है तो मैंने सोल्यूशंस के ऊपर सोचा समझा और समय लोगों को साथ लिया और जो सक्सेसफुल लोग थे बिजनेस में इंडस्ट्री में उनको मैंने फॉलो किया और जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनको सपोर्ट किया तो ऐसे करते करते कारोबार बढ़ता गया दो चार लोगों के माध्यम से जो बिज़नेस गांव खिड़े से चालू किया वो देखते देखते देखते कुछ सालों में पूरे महाराष्ट्र में फैल गया एक दूसरे के माध्यम से ये ने नेटवर्क बढ़ते बढ़ते फिर गुजरात में राजस्थान में गोवा में कर्नाटका में मध्य प्रदेश में ऐसा मेरा नेटवर्क बढ़ता गया काफ़ी लोग जुड़ गए आज मेरा देखा जाए तो लाखों लोगों का कारोबार बढ़ गया बिजनेस में तो बिजनेस वेलनेस इंडस्ट्री है जिसका नाम ये बिजनेस का नाम है ये कंपनी का नाम है माई लाइफ मार्केटिंग जो चेन्नई वेस है जिसके हमारे गॉड है मिस्टर प्रवीण जय सर जिनके गाइडलाइन से आज हम पूरे भारत में ये बिजनेस को फैला रहे ये सिस्टम को समझा रहे हैं जिसमें दिए जाते वेलनेस प्रोडक्ट्स जो आयुष प्रड मार्केट्स हैं जहाँ पे होम केयर प्रोडक्ट्स है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है गाइनेक्स प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ये सब प्रोडक्ट हम जिसको जो चाहिए वो हम देते ऐसे करते करते आज देखा जाए मेरा महीने का ये आ, टीम के माध्यम से टीम के ड्यूरेशन के कारण ही करोड़ों का टर्नओवर होता जाता है उसके माध्यम से कई लोगों को प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं कोई कस्टमर बनते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कोई डीलर बनते हैं, कोई बड़े लीडर बनते हैं, तो ऐसे किसी को हज़ार रुपये इनकम आता है किसी को लाख रुपये भी आता है किसी को करोड़ भी आता है जैसा टर्नओवर होता है वैसा बिजनेस के हिसाब से जो भी चाहिए वैसा टर्न होता है और इनकम मिलता है तो दोस्तों यही सिस्टम में मैं काम करते करते एक दिन मेरे लाइफ में और एक यूटर्न आया इस सिस्टम के माध्यम से मेरी ही टीम में जो कस्टमर बने जो एक डॉक्टर साहब है जिनका नाम है डॉक्टर योगेश निगम तो निकम फैमिली एक संस्था से जुड़ी है जो स्पिरिचुअल लाइफ से है पहले सुना भी था देखा भी था लेकिन उस संस्था के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था जो संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी देखा जाए तो कुछ सालों पहले मैं सटाने में उसका बोर्ड देखता था लेकिन उसको उसके बारे में नाम में ही मेरे को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता था कि ब्रह्म मतलब ये सिर्फ महिलाओं से लेडीज से जुड़ी हुई कुमारी और ब्रह्म से रिलेटेड इसलिए मैं उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले जाए देखा जाए तो दूर रहा फिर मैं एक बार सापुतारा गया वहाँ पे भी वो दिखाई दिया तो मैं उत्सुकता हो कि वो सेंटर में चला गया अंदर तो वहाँ पे एक दीदी थी तो उनको मैंने पूछा संस्था का उद्देश्य क्या है यह संस्था में क्या होता है तो उन्होंने मेरे को बेसिक नॉलेज दिया मैंने वहाँ पे जब देखा मैं थोड़ा इम्प्रेस हुआ फिर मेरा रूटीन लाइफ में जो चला गया फिर मेरे टीम में जब बिजनेस में ही ऐसे कपल आए विद्या बहन योगेश भाई जो डॉक्टर डॉक्टर खुद प्रैक्टिस करते हैं तो उनको भी मैंने पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने बताया कि हम खुद काफ़ी सालों से नियर अबाउट 20 सालों से 25 सालों से विद्या बिन्य ये सिस्टम के साथ जुड़ी है तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि सर आप सेंटर आ जाओ तो मैंने बोला सेंटर में क्या होता है तो सेंटर गया तो आपने बताया कि सात दिन का कोर्स है आप ये सात दिन का कोर्स करो तो उसके बाद ये संस्था का जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो भी बेसिक उद्देश्य हैं वो आपके समझ में आ जाएगा तो दोस्तों मैं जैसे जैसे मेरे बिजनेस से टाइम मिला वैसे वैसे सेंटर गया सेंटर में जाने के बाद मेरे को जो भी अध्यात्म होता है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ की जो दीदी है पूनम दीदी वो पूनम दीदी ने मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया सात दिन तक मुझे बाद में इंटरेस्ट आने लगा मैं उनको कुछ सवाल भी पूछा जो जो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा लॉजिक नहीं है ये थोड़ा मैजिक सा लग रहा है तो उनके ऊपर भी मुझे उन्होंने बहुत सारे के काफ़ी सवाल के जवाब दिए जहाँ पे मेरा कुछ समाधान भी हुआ उसके बाद लास्ट ईयर में मैं मेरे बिजनेस टूर के हिसाब से गुजरात आया था तो मेरे को अंदर से आवाज़ आए कि मैं पालनपुर जा ही रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए क्यों ना वहाँ से किलोमीटर पर ही माउंट आबू है तो चलो इस संस्था का जो हेड ऑफिस है वही देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या होता है तो सेंटर देख ले एक ब्रांच है ब्रांच का काम देख लिया वहाँ के लोगों का काम देख लिया उनकी सोच भी समझ लिया तो चलो क्यों ना जो जहां से स्टार्ट ही हुआ है उसको ही अपन देख लेते तो एक उत्सुकता पूर्ण मैं एक दिन इधर आया और जब मैं यहां पे आया तो यहां पे जो देखा मैंने तो सही में मेरे को बहुत अच्छा मिला बहुत अच्छा सुकून मिला यहाँ कि सुख शांति यहाँ के जो लोग हैं जो हेल्पिंग नेचर हैं जो इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं जहाँ पर कोई भी ऐसा स्वार्थ का भावना नहीं कुछ भी तो ये देख के मेरे को एक अजीब सा लगा समाज में जो बाकी अध्यात्म से जुड़े हुए संस्था है सेंटर्स से, है ऐसे कई जगह पे देखा जाए तो ऐसे प्रलोभनकारी दिखते है वो मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ पे मेरे को सब संस्था के बारे में जानकारी दिया मेरे को खुद यहाँ के जो भाई होते वो मेरे को खुद लेके गए मेरे को उन्होंने यहाँ का जो सौर ऊर्जा का सेंटर जो पूरा दुनिया में एक नंबर चलता है वो दिखाया या का जो पूरा लैंड है वो देखा यहाँ की बिल्डिंगें देखी ये सब देखने के बाद मैंने ये सोचा यदि यहाँ पे कोई स्वार्थ होता तो ये इतना पॉसिबल नहीं था जो आज ये डेवलप हुआ कितना सिस्टम बड़ा है वन कंट्रीज में आज अबाउट एक अस्सी साल के आजू बाजू में वन कंट्री में आज ये संस्था का काम पहुंच गया तो इसके पीछे क्या शक्ति है जो ये शक्ति इतना काम कर रही है आज बाकी संस्था में या बिजनेस में दो चार भी ब्रांचेस हुआ तो संभालना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे 147 कंट्री में यह संस्था पहुंच गई और हर एक देखा जाए वहाँ पे सेंटर्स से संभालना और लोगों को समझाना ये सब चीजें देख के मैं हदबल हो गया और प्रॉपर माउंट आबू में जो देखा जितना भी लोग आता है उनका उनको रहने की फ्री में सेवा दी जाती है उनके खाने में फ्री में सेवा दी जाती है तो मेरे को थोड़ा ये भी लगा तो मैंने पूछा पैसा आता कहाँ से तो कुछ नहीं दोस्तों जो भी अपने खुद सोच समझ के जिसको चाहे वह अपनी जो भंडारा होता है आ, उसमें भंडारी होते उसमें जो भी अपनी इच्छा हो वो तो ताती यहाँ पे कभी कोई अपने पीछे लगता नहीं कि ये पैसा इतना दो ये रिसिट फाड़ो ये पैसा दो ऐसा कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया तो ये सब देखने के बाद एक ही लगा इसके पीछे एक शक्ति है जो शक्ति का नाम मैंने यहाँ पे जो सुना सोचा मैं वैसे तो बेसिक ही आज भी मेरे पास तो यहाँ पर देखा जो शिव को एक प्रेरणा समझ के प्रेरणा मानते सब लोग और उनकी प्रेरणा से ये सब काम चल रहा है यहाँ पर जो मैं कल खुद जो मैं आया एक जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन विंग है ये एडमिनिस्ट्रेशन विंग में मैं खुद चार दिन का कोर्स के लिए आया तेरह से सत्रह तारीख के लिए तो यहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे लोग आई लेवल के लोग आई लेवल के लोग भी अपन को स्पिरिचुअल के बाद जो उनका लाइफ में जो अध्यात्म का महत्व क्या आया जब ये वो संस्था से जुड़े तो आध्यात्म का उनके पर्सनल लाइफ में फैमिली लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में क्या फ़र्क आया उनका अनुभव सुना और वहाँ से मेरे को जो मिला मेरे बिजनेस के लिए कि अपने बिजनेस जैसा डेवलप होता है तो वो बिज़नेस संभालने के लिए एडमिन एक मई मैं, मैं खुद को तो एडमिन समझता जो आज मेरा हजारों लोगों का कारवाह है यहाँ पर भी बहुत सारे अप होते हैं तो अप एंड डाउन के टाइम पे मानवीय स्वभाव है तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है आदमी तो वो सिचुएशन को कैसा हैंडल करना चाहिए प्यार से कैसा हैंडल कर सकते हैं गुस्सा क्यों आता है गुस्सा आने की वजह क्या होता है तो गुस्सा का मतलब मेरे को यहाँ पे भी समझ में आया किसी दूसरे का गलती पे गुस्सा करना मतलब खुद को पनिशमेंट कर लेना तो वो मैं सोचा कि क्यों ना यही काम अपनी शांति से करे तो जहाँ पे अपना भी कल्याण हो सकता है और सामने वाला का भी मन दुखी नहीं होगा तो मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छी बात समझ में आई कि जो शांति में ही क्रांति है स्वभाव शांति है तो बिजनेस में क्रांति है ये मैंने देखा जो जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत ही काम आ सकता है तो ये स्पिरिचुअल लाइफ हर एक आदमी के लिए जरूरी है अध्यात्म हरेक लाइफ के हर एक बिजनेस में जरूरी है हर एक प्रोफेशन में ज़रूरी है पर्सनल लाइफ में जरूरी है फैमिली लाइफ में जरूरी है तो दोस्तों आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो ईश्वरीय एक शक्ति है इसका सब लोगों ने एक ही संदेश लेना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी करे लेकिन शांति से करे अहिंसा से करे ये जो मैं आज से इम्प्लीमेंट चालू किया दोस्तों तो मैं आपको सबको प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी ये संस्था के साथ जुड़े ये संस्था का उद्देश्य जानिए संस्था का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है आज सोसाइटी के लिए जरूर है देश के लिए जरूर है पूरे समाज के लिए जरूर है पूरे वर्ल्ड के लिए जरूर है जो ये संस्था में आएगा दोस्तों 100 परसेंट वो सब कुछ जो भी बाहर मिस मिसअंडरस्टैंडिंग संस्था के कार्य के बारे में होगा वो पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आने के बाद और सेंटर में जाने के बाद हर एक आदमी को वो मिसअैंड दूर हो जाएगी मेरे आ फिर से एक बार सबसे अनुरोध है जो यह संस्था को मैं जुड़ा जो भी मेरे मिसनिंग जैसे निकल गए आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मन को हल्का सा लग रहा है जो मैं भी मेरे खुद के लाइफ में जो मैं सोचा था कि मेरा आहार विहार जितना हो सके मैं इसमें चेंज करने का प्रयास करूंगा मेरे फैमिली के साथ जितना हो सके मैं प्यार से मेरी बिजनेस फैमिली के साथ प्यार से बर्ताव करूंगा शांति से बर्ताव करूंगा ताकि उसमें मेरी और सबकी भलाई है तो ओम शांति चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने सुना अभी बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करते हैं किसी चीज का एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसके बारे में बताना कितना सहज होता है और कितना अच्छा होता है अभी आपने किशोर जी को सुना वो बिजनेस करते हुए किस तरह से इस स्पिरिचुअल ब्रह्मा कुमारी अकेडमी से जुड़े और उसके बाद उनको मुश्किलें थी जो मुश्किल मना उनकी जो ब्रांतियां थी मन के अंदर ऐसा है वैसा है वो सारी चीजें खत्म हो गई और उन्हें एक सही रास्ता मिल गया जिसके वजह से वो अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं खुश हैं और जीवन में जितनी भी मुश्किलें आती हैं उसके कितने सोलूशंस हैं वो उन्हें पता चला तो बहुत ही अच्छा मंत्र उन्होंने बताया कि जीवन में शांति से ही क्रांति ला सकते हैं क्रांति से शांति नहीं ला सकती ये बहुत ही अच्छा संदेश है मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसको याद रखें और इसके और थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है ऐसा नहीं कि मैंने बोलने पर आ, आपने शुरू कर दिया शांति में रहने से सब कुछ हो जाएगा लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है थोड़ा सा मेडिटेशन टूल्स को समझना है और उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में पूरा दिन हमारे पास चौबीस घंटे है लेकिन पाँच मिनट सवेरे या पाँच मिनट शाम को हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाएँगे तो वो शांति की अनुभूति शुरू होगा और उससे शक्ति मिलेगी और उस शक्ति के माध्यम से आप हर कार्य आसानी से कर सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही किशोर जी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुर नहीं आसा तो क्या पूरे नहीं अभी अरमा तो क्या तू ना सीख ले अभी सु से छोड़ के तू झूठी ख्वाहिश महसूस कर अपने वक्त की धुन तुझी ना सीख ले हमें सुन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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में किशोर अहिर हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया और मैं चाहूँगा कि उनके एक्सपीरियंस को आपने अगर सुना है दिल से तो एक बार ज़रूर इस एक्सपीरियंस का आप खुद भी अनुभव करें ऐसी मेरी शुभकामना है और आइए फिर से किशोर जी से बातें करते हैं और मैं चाहूँगा किशोर जी आप अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ अपने माता पिता के बारे में बताइए कि किस तरह जिस गांव में आप पैदा हुए उस गांव का सिचुएशन उस समय कैसा था आज कैसा है थोड़ा सा वहां के परिवेश के बारे में याद दिलाइए हमें मेरे माता पिता जी गाँव खेड़ी में ही रहते किसान फैमिली से है जो भी है हमारा एक बारह तेरह एकड़ जमीन है वहाँ पे जो अनार का बगीचा प्याज ऐसे कई सारे फसल लिए जाते हैं बीस साल पहले का ग्राम तीस साल पहले का गाँव और आज का गांव काफ़ी बदल हो गया पहले एजुकेशन कम था बच्चों के अंदर लेकिन अभी जो लेटर जनरेशन है एजुकेशन के कारण अभी माहौल बहुत कुछ बदल गया है और मेरा खुद का यदि फैमिली मा, माताजी पिताजी अभी तो सीनियर सिटीजन है वो पिताजी का एज नियर अबाउट सेवेंटी फाइव माता का नीयर अबाउट सिक्सटी फाइव और मेरी मिसेस और हम हमें दो बच्चे हैं बड़ा बेटा है भावेश जो अभी बीबीए कर रहे हैं छोटा बच्चा है तेजस जो अभी एलेवन्थ में कॉमर्स साइड में गए तो आज ये सब फैमिली को ही मैं आज सुबह फ़ोन किया माउंट आबू सेंटर से कि आप भी एक बार आओ बहुत अच्छा है जो भी उनको भी लगता था कि आध्यात्मिक प्लेस में जाना मतलब बच्चों के लिए तो थो थोड़ा अलग सा महसूस होता है वो उनको तो ऐसा मस्ती के लिए चाहिए वो चाहिए मैंने उनको बोला तुम्हारे लिए यहाँ पे साइड सीन है सब कुछ देखने जैसा दे है और आप भी प्रभावित होंगे तो मैंने बच्चों को मिसिस को भी बोला कि आप उनको नेक्स्ट एक या दो महीने के अंदर फिर से माउंट आबू आनना है और यहाँ का जो भी सिस्टम है वो देखते रहना है और जितना हो सके इसका अपने माध्यम से जितना प्रचार और प्रसार होगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे पिताजी के बारे में कुछ खास बातें बताइए वो क्या करते थे किस तरह से उनका कौन सा गुण या कौन सी बातें उनकी आपको अच्छी लगती थी जो कभी भी बैठकर आप उन चीजों को याद कर सकते हैं पिताजी तो बचपन से किसान फैमिली सी है उनकी एक ही चीज मेहनत मेहनत मेहनत जो किसान का एक गुण होता है वो पहले भी था आज भी फ़र्क इतना है पहले बहुत कुछ एज के इंग एज था तो हार्डवर्क करते थे आज वो पॉसिबल नहीं है तो आज ये की है जो भी मेरा हो या मेरी कंपनी का जो भी करो तो एक दो बार प्रोग्राम में आए वो देखा उन्होंने तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे ने जो भी छोटा मोटा सक्सेस लिया है उसके कारण जो समाज में नाम नेम और फेम मिला तो जब भी पिताजी को लोग मिलते और पिताजी के साथ फ़ोटो निकालते तो पिताजी को बहुत हंसी आती है बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग आके मैं किशोर का पिता हूँ करके फोटो निकालते तो उनको बहुत अच्छा सुकून मिलता है कि मैंने कुश्त तो भी ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जिसने कुशत तो भी किया है ऐसे लोग कहते हैं तो उनको अच्छा मिलता है तो वो मेरे को स... बोलते कि तेरा नाम लेके लोग आए मेरा सेल्फी निकाला मेरा फोटो निकाला सेल्फी मतलब फ़ोटो निकाला वगैरह वो बोलते हैं भी आ सिक्सटी फाइव उनको भी बहुत अच्छा लगता है माता भी बहुत अध्यात्म टूर पर जाते रहते पिता जाते रहते तो मैं उनको भी संस्था के साथ जो भी विचार है वो जुड़ने के लिए मैं उनको भी लेके आने वाला हूँ किशोर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अपने पिताजी के साथ का जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मुझे एक बात याद आ गई जैसे आपने कहा कहते हैं ना सन फादर कि अगर बच्चा ऐसा कुछ काम करे जो अपने पिताजी का नाम करे वो चीज़ें आपके इन शब्दों से मुझे अनुभव हुआ तो मैं चाहूंगा कि ऐसा काम हमेशा करना चाहिए जिससे हमारे अपने लोगों खुश हो तो वो चीज़ें जो है जीवन भर जो है दुआएं साथ चलती हैं उनकी और उनकी जो खुशी है वो दुआएं के रूप में हमारे साथ चलती रहती हैं तो हमें अच्छे कर्म करने हैं हो सकता है कि कई बार हम लोग कुछ चीज़ें नहीं कर पाए लेकिन उसमें माइंस नहीं होना है उनके आशीर्वाद से सब चीज़ें ठीक होती रहती हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा ऐसे आप पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छा प्लेस फिज़िकली देखने में कौन सा ऐसा आपको लगा जो भारत आपको मैं कौन कौन सी जगह पे आपने टूर किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैं मेरे बिजनेस के माध्यम से माइलेट बिजनेस के माध्यम से जो भी माइलेटेल का काम है कार्य है उसको मैं प्रसारित करता हूँ तो वहाँ पे जाके मैं बिजनेस के बारे में जो बताता हूँ तो वहां पे मैं मेरे इंडस्ट्री का वाई के बारे में बोलता हूँ एंड हाउ क्यूँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए अपना बिजनेस क्यों करना चाहिए जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं मल्टीलो मार्केटिंग कहते हैं तो माइलेफेल्ड कंपनी ही क्यों करना चाहे और कैसे करना चाहिए वहाँ पे जो काम का रोल होता है उसके बारे में बताता रहता हूँ तो मेरा जो भी तेरह साल का अनुभव है बिजनेस का वो तेरह साल का अनुभव में तीन घंटे में मैं शेयर करता हूँ उनके लिए ट्रेनिंग होता है लेकिन मेरे लिए तो वो शेयरिंग है जो मैंने काम किया वो मैं शेयर करता हूँ कि कैसा करना चाहिए क्यों करना चाहिए जब इनिशियल लेवल पर कोई भी बिजनेस अपन शुरूआत करते हैं बिजनेस क्या कोई भी काम जिंदगी में इनिशियल लेवल पर चालू करते हैं तो दुनिया उसका विरोध ही करती है जैसे मैंने ये सेंटर में कल आशा दीदी के मुंह से सुना कि जब ये सेंटर भी शुरू हुआ तो शुरू में लोगों ने क्या नहीं विरोध किया कौन से कौन से टाइप का विरोध किया तो मुझे कल वही पता चला कि कोई भी बड़ा काम जब शुरू में करना चालू करते हैं तो दुनिया उसका विरोध करती है बाद में उसमें सकारात्मक लेते हैं तो वही मैस मेरे बिजनेस के बारे में भी पूरे भारतवर्ष में देता हूँ जैसे मैं राजस्थान जाता हूं, गुजरात जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, पंजाब जाता हूं, आसाम जाता हूं, ये सब जगह पे जाते रहता हूँ महाराष्ट्र हो गोवा हो मध्य प्रदेश हो जहाँ जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग के लिए हमारा कंपनी का जो सिस्टम है हार्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एक ट्रेन करके कंपनी भेजते तो वहाँ पर मैं बिजनेस का माध्यम से लाइफ में आप कैसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं लोगों में कैसे फेमस हो सकते हैं तो यही माध्यम से मैं तो आने वाले दिनों में मेरे बिजनेस के माध्यम से बिजनेस डेवलप के लिए अपने बिजनेस में यदि आध्यात्मिक सोच आ गई तो आ और अपने साथ लोग जुड़ेंगे अच्छे खासे लोग जुड़ेंगे जहाँ से एक नैतिकता लोगों के अंदर आना शुरू हो सकती है कि बिज़नेस में नैतिकता भी बहुत इम्पोर्टेंट है कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सब चीज़ें आध्यात्म ही सिखाती है वही अध्यात्म की जो चीज़ें हैं यदि वो हम हमारे बिजनेस लाइफ में लाए तो हमारे बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ होगा जो आज कंपनी डोमेस्टिक थी जो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल होने जा रही तो जैसे संस्था ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था भी पहले डोमेस्टिक थी बाद में इंटरनेशनल हो गई वही सेम हमारी कंपनी भी आज डोमेस्टिक है लेकिन आने वाले कुछ सालों में ही इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे लेकिन हम कमर्शियल विद इमोशनल अध्यात्म के साथ ही ये बिजनेस में काम करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा खासा सबको बेनिफिट होगा जो देश के लिए ये संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि इस तरह से हम कोई भी बिजनेस करते हैं किसी भी तरह का कार्य करते हैं उसमें अगर हम लोग अध्यात्म शक्ति को यूज करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी ही जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से राजस्थान गुजरात के सभी लोग आपको सुन रहे हैं तो एक मैसेज के तौर पे एक संदेश वैसे बहुत सारे संदेश तो आपने दिए हैं शुरुआत में शांति वाली बात बताई और बिजनेस में अगर अध्यात्म जुड़ जाता है तो हमारे जीवन में हम लोग सफलता पा सकते हैं वैसे मैं चाहूंगा कि जो व्यक्ति सुन रहे हैं उन सभी के लिए अपने जीवन में खुश रहने के लिए एक संदेश क्या दे सकते हैं देखिये भाई जीवन में सुख तो तभी मिलता है जब अपने सुख में कई लोग समाविष्ट हो और जो अपने को सुख मिल रहा है वही सुख यदि सामने वालों को भी मिले तो वो अपन को डबल खुशी देता है तो एक ही है जो भी काम करना है वो काम ऐसा कीजिए कि अपने काम के कारण किसी और को दुख ना मिले किसी दुख ना पहुँचे भले जिंदगी में कितना भी उन्नति क्यों ना करे लेकिन अपनी उन्नति से किसी को पीछे जैसे कहा जाता है अपनी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे भले अपने वजह से किसी को फ़ायदा कितना वो मालूम नहीं लेकिन अपने वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए चाहे अपन अपने, अपने बिजनेस में अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने जॉब में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना ले लेकिन अपने कारण किसी को दबा के अपन को ऊपर नहीं जाना है हरे को अपन हाथ लेके ही ऊपर जाना है यही संदेश बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ लोगों को जो अपने समय लोग हैं जो मेहनती लोग है जो खुद को अपडेट करते ऐसे लोगों को साथ लेके जाना चाहिए ज़िंदगी में और वो लोग भी खुशी रहेंगे आप उन भी खुश रहेंगे और दूसरी की खुशी में अपन को खुशी हमेशा ही मिलती है जो ये ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के साथ जब मैं जुड़ा तो वहाँ पे वही दुखा कि सब लोग खुशी नजर आते हैं उनके चेहरे पे जो खुशी चमकती है मैं से वो उनका सिकेट ऑफ सक्सेस जानना मूल तक जानना चाहता हूँ कि कैसा पॉसिबल है आज हमारे पास लाखों करोड़ रुपया हो कि भी वो खुशी हमारे चेहरे पर नहीं है जो उनके पास दिखाई देती है यही मैं कहता हूँ कि यदि सबका विकास यदि अपने मन के अंदर है तो अपने को 100 परसेंट खुशी मिल सकती है तो दोस्तों एक ही काम करना है ज़िंदगी में हमारे साथ जैसे एक बड़े नेता ने कहा है सबका साथ सबका विकास तो दोस्तों यही करते जाए सबका साथ सबका विकास और उसी के साथ साथ जो लोग अपने समझ विचारे उनको तो मैं ये भी बोलना चाहता जो अपने साथ अपन उनके साथ तो रहना ही चाहिए ओम शांति चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ खुशी का जो सीक्रेट है वो आपको पता चल गया होगा इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएं कुछ प्रैक्टिस करनी होगी और हम अपने जीवन में सक्सेस सक के साथ खुशी भी पा सकते हैं तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए किशोर जी श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो कुछ तो न एहसास बन रोह आवाज सुन कुछ तो एहसास बन छोड़ के छोटी ख्वाहिश महसूस कर अपने वक्त की तुझी जीना सीख ले हमें सुन